संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान का उन्हें वरदान देकर जाना तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना वैश्व तारायण जी कहते हैं श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा जगदीश्वर आपकी बड़ी मा हैं कल्याणकारी नारायण आप अपनी महिमा से कभी त्युत नहीं होते आज आपकी बात सुनकर मैं आनंद में मग्न हो रहा हूं भला मैं आपके समीप क्या कर सकता हूँ जबकि वाणी का जो कुछ भी विषय है वह सब आपकी वेद रूप वाणी में स्थित है जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृतांत बताने का साहस कर सके वही आपके सामने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कह सकता है मूदन इन बाणों के गढ़ने से जो कष्ट हो रहा है उससे मेरे मन में बड़ी वेदना है सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है बुद्धि काम नहीं देती अब मुझमें कुछ भी कहने की प्रतिभा नहीं है विष और आग के समान ये बाण मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं बल कम होता जा रहा है प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं कमजोरी के कारण जीव ताल में सड़ जाती है ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूं? भगवन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं कुछ बोल नहीं सकता आपके पास धर्मोपदेश करते समय बृहस्पति को भी हिचक हो सकती है मेरी तो बिसात ही क्या है मुझे न दिशाओं का ज्ञान है न आकाश और पृथ्वी का ही भान हो रहा है केवल आपकी शक्ति से जी रहा हूँ इसलिए आप ही जिसमें धर्मराज का हित हो वह बात बताइए क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं, आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं आपके रहते मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है क्या गुरु के होते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है श्री कृष्ण ने कहा गंगानंदन आपने जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है क्योंकि आप सब विषयों के ज्ञाता हैं इसके सिवा बाणों के प्रहार से होने वाली कष्ट के विषय में जो कहा है उसके लिए मैं प्रसन्न होकर आपको वर देता हूं उसे स्वीकार कीजिए अब से आपको न ब्लानी होगी न मूर्छा न दाह होगा न रोग भूख और प्यास का कष्ट भी जाता रहेगा आपके अंतकरण में सब प्रकार के ज्ञान भाषित होंगे आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित ना होगी मन सदा सत्व गुण में स्थित रहेगा उस पर रजोगुण और तमो का असर न होगा आप जिस किसी धर्म या अर्थ युक्त विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलता पूर्वक आगे बढ़ती जाएगी आप दिव्य दृष्टि पाकर अंडज उद्भिज और जराजुज इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे और अपनी ज्ञान दृष्टि से में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया आकाश से फूलों की वर्षा हुई सब प्रकार के बाजे बज उठे इतने में ही सूर्य देव पश्चिम में अस्त होने होते दिखाई देने लगे उस समय सब महर्षि उठकर खड़े हो गए और श्री कृष्ण भीष्म तथा युधिष्ठिर से जाने के लिए पूछने लगे तब पांडवों सहित भगवान श्रीकृष्ण सातिकी संजय तथा कृपाचार्य ने उन सब को प्रणाम किया इसके बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगों द्वारा सम्मानित हो कल फिर मिलेंगे ऐसा कह कर, कर तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए तत्पश्चात श्री कृष्ण और पांडवों ने भीष्मी से जाने की आज्ञा ली और सब के सब अपने सुंदर रथों पर सवार हो गए फिर चतुरी सेना के साथ वे लोग हस्तिनापुर की ओर चल दिए पांडव महारथियों के आगे और पीछे दोनों ओर सेना चल रही थी थोड़ी देर बाद पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हुआ चांदनी का प्रकाश पाकर पांडव सेना को बड़ा हर्ष हुआ सब यथा समय कौरव राजधानी हस्तनापुर में जा पहुंचे और अपने अपने योग महलों में जाकर विश्राम करने लगे भगवान श्री कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई, तो वे जाग उठे और अपने सनातन ब्रह्म आकर उनकी स्तुति करने लगी शंख और मृदंगों की ध्वनि होने लगी वीणा और बासु का मनोरम स्वर्व सुनाई देने लगा राजा युधिष्ठ के महल में भी मांगलिक गाने बजने बजाने होने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण के सैया से उठकर प्रातः स्नान किया फिर गायत्री मंत्र का जप करके अग्नि के पास बैठकर हवन किया तत्पश्चात चारों वेदों के जानने वाले एक हजार ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक हजार गौवे दान की फिर मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके शास्त्री को आज्ञा दी युवधान राजमहल में जाकर पता ले आओ क्या राजा युधिष्ठिर भीष्म जी के दर्शनार्थ चलने को तैयार हो गए हैं श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर की तुरंत राजा के पास गए और कहने लगे राजन भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के निकट चलने के लिए तैयार हो गए हैं केवल आपकी बात जोते जो हैं अब आप जो उचित समझे करें यह सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा धनंजय मेरा रथ जोत कर तैयार कराओ आज सेना सांस नहीं जाएगी सिर्फ हम लोगों को ही चलना है आगे चलने वाले लोगों को भी आज रोक देना चाहिए आज से भीष्मी धर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश करेंगे अतः जिनके उसे सुनने में रुचि नहीं है ऐसे लोगों की भीड़ मैं नहीं जुटाना चाहता युधिष्ठिर के आज्ञा मानकर अर्जुन ने वैसा ही प्रबंध किया उन्होंने आकर सूचना दी महाराज का रथ तैयार है तब युधि भीम अर्जुन नकुल सहदेव सब एक रथ पर सवार हो श्री कृष्ण भवन पर गए उनके पहुंचने पर शातके सहित श्री कृष्ण भी रथ पर सवार हुए रथ पर बैठे ही बैठे सब ने एक दूसरे से पूछा रात कुशल से बीती है ना? फिर परस्पर वार्तालाप करते हुए सब, के सब कुरु की ओर चल दिए और जहां भिष्म जी बाण सिया पर सहन कर रहे थे वहां जा पहुंचे जाते ही सब लोग रथ से उतर पड़े और अपने दाहिने हाथ उठा ऋषियों के प्रति सम्मान भाव प्रदर्शित करने लगे तदनंतर सबके साथ राजा युधिष्ठिर ने विष्ण जी का दर्शन किया